ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है विभा खरी की कहानी मेरे जाने का जश्न दफ्तर से निकलते निकलते अमूमन छह बज ही जाते हैं उस पर रास्ते का ट्रैफिक, ट्रैफिक जाम अलग, अलग। दफ्तर की थकान के बाद, बाद गाड़ियों के जहरीले धुएं के बीच मिनटों खड़े रहना अब दम दमघोटू बनता जा रहा है किसी, किसी तरह चलते चलते घर का गेट नजर आया तो जान में जान आई। स्कूटी अंदर लगा रही थी कि अंदर से आने वाले हंसी ठाह की आवाजों पर ध्यान गया भीतर झांक कर देखा तो दीदी जिया जी भैया भाभी पापा और उनके दो तीन मित्रों की पूरी मंडली जमा थी टेबल पर चाय के खाली कप और नमकीन की आधी प्लेटे रखी हुई थी आमतौर पर मेरे घर वाले इतने खुश सिर्फ दो स्थितियों में होते हैं। या तो छोटी दीदी ससुराल वापस जाने को राजी हो जाए या फिर मेरे लिए नया रिश्ता आया हो मैंने भीतर कदम रखा तो सबने लगभग सी फाड़ते हुए एक साथ मेरी ओर देखा मैं समझ गई कि मेरी ही नीलामी की तैयारी हो रही है मैं बिना प्रतिक्रिया दिए अपने कमरे में चली गई। हंसी ठहाकों की आवाजें फिर तेज हो गई थी घर वालों को कई दिन बाद हंसते हुए सुन रही थी एक पल को बड़ा अच्छा लगा फिर अगले ही पल ख्याल आया कि मेरी विदाई ही इनकी खुशियों की एक मात्र चाबी है सिर्फ रिश्ता आने भर से इतने खुश हैं, तो मेरे चले जाने के बाद कितने प्रसन्न होंगे अभी परसों की ही बात है एक उम्मीदवार के पिताजी मेरे दफ्तर ही पहुंच गए और वहीं सबके सामने विवाह इंटरव्यू भी शुरू कर दिया ग्रेजुएशन कहां से किया है विषय क्या क्या थे खाना पका लेती हो और फिर तो हद ही हो गई जब उन्होंने मुझसे खड़े होकर दिखाने की फरमाइश कर डाली ताकि मेरे कद का अंदाजा लगा सके सबके सामने इस तरह की बेइज्जती से मैं खोल गयी थी जब इस बात का घर वालों के सामने विरोध किया तो भैया ने मुझे शुद्ध भाषा में समझा दिया कि अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती है लड़के वाले भी तो आखिर देख परख कर लेंगे लड़की और फिर अपनी उम्र भी तो देखो। उम्र आजकल मुझ पर लगाया जाने वाला सबसे संगीन आरोप है परिजनों की आशाओं अपेक्षाओं और इच्छाओं का बोझ सिर पर उठाए उठाए मैंने जीवन के 27वें वर्ष में कदम रख लिया है पहले पढ़ाई और फिर नौकरी खाना बनाना घर और बाहर के कामकाज सब अच्छी तरह जानती हूँ पर दूसरों की जिंदगी जीते, जीते जीते कब 26 पार कर गई पता ही नहीं चल पाया चौबीस की उम्र में जब पहला प्रमोशन हुआ तो मुझे लगा कि मैंने घर वालों की उम्मीद से भी बढ़कर काम किया है इसके बदले मेरी एक छोटी सी गुजारिश तो पूरी कर ही दी जाएगी अपनी पसंद की जिंदगी जीने की गुजारिश पर कहाँ पता था बाहर वालों की नजरों में एक सरकारी ऑफिस की बड़ी अफसर मैं घर वालों की नज़र में तो वही एक बिन ब्याही ननन भाई के सीने पर बोझ पिता के माथे की झुरया और मां की आहों का हिस्सा ही थी हर शाम की चाय का जिक्र थी मैं हर रात नींद उड़ाती फिक्र थी मैं मेरी किसी भी पसंद को बिना देखे परखे यह कह कहकर नकार दिया जाता की मुझमे अपनी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला लेने की अकल ही नहीं है बड़ा अचम्भा होता जब ऑफिस में रोजाना के बड़े बड़े फैसले लेने वाली इस युवती को अपनी ही जिंदगी का फैसला लेने लायक नहीं समझा जाता बात घर तक सीमित हो तो भी गनीमत है पर आस पड़ोस हो या कार्यक्षेत्र, एक 26-27 वर्ष की अविवाहित युवती को कौन बख्शता है भला आस पड़ोस में मुझे चटपटी खबर की तरह चाय में डुबोकर खाया जाता तो ऑफिस में भी बातों का केंद्र बन जाती घर लौटते ही माँ बाबा और भाई का उदास उतरा हुआ चेहरा देखकर कर होती मानो उनकी हाइपरटेंशन हाइपर और बीपी और का इकलौता कारण मैं ही मैं हुँ। हुँ। खुद को दोषी मानते मानते मुझे अपने, अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी।, थी ऐसा लगता जैसे, जैसे मेरी एक और बरस कु रह जाने का मातम मनाया जा रहा हो कहीं से पटाखों की आवाज़ आती तो मां अपने अंदाज में बताती कि फला की बेटी की शादी हुई है इसलिए खूब रौनक है उनके घर पर, और मुझे लगता कि मानो इस दिवाली बुझे हुए दियो मोमबत्तियों की कसुरवार मैं ही हूँ शाम को दफ्तर से थक हार कर घर पहुंचती तो आए दिन सेंटर टेबल पर पड़े दो तीन लाल गुलाबी चमकीले शादी के कार्ड मुझे मुंह चिढ़ाते नजर आते रोज, रोज रोज की इस बेइज्जती से मैं टूट चुकी थी अपने ही घर में मुझे हर रोज बिना वजह परायापन महसूस कराया जा रहा था और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि घर के किसी कोने में दो लोग धीमी आवाज में बात भी करें तो मुझे लगता कि मेरा ही जिक्र और मेरी ही फिक्र हो रही है यह अवसाद अब पागलपन का रूप लेता जा रहा था शायद स्वभाव से स्वच्छंद बेफिक्र स्वाम्बी स्वाभिमानी मैं धीरे धीरे अवसाद ग्रस्त होती चली जा रही थी कुछ रोज ही बीते होंगे कि सुबह सुबह भैया ने आदेश दिया कि आज छुट्टी ले लो मैं वजह पूछती कि भाभी ने शरारती अंदाज में कमर पर हाथ रखते हुए कहा दीदी तैयार हो जाओ आपको देखने वाले आ रहे हैं घर में त्योहार सा माहौल हो गया भाभी मेरे लिए खूबसूरत साड़ियाँ और गहने निकालकर बिस्तर पर जमा रही थी तो माँ नए नए पकवान बनाने की तैयारी कर रही थी बाबा नौकरों को कमरा साफ करने के निर्देश दे रहे थे ये फुलदान यहाँ रखो सोफे की कवर ठीक कर दो मेजपोश बदल दो भैया जीरा जी को फोन आरोप खुश सुना रहे थे ऐसा लग रहा था मानो बिन बुलाई दिवाली घर में घुस आई हो चारों तरफ हंसी ठहाके शोर कानों को सुकून देने वाला शोर और मेरे भीतर आज खामोशी थी सुकून भरी खामोशी कितना समय लगा दिया मैंने यह समझ पाने में कि ना मेरा नाम ना मेरा वजूद ना ही मेरी ऊंची नौकरी बल्कि मेरा पलायन ही मेरे घर की खुशियों की चाबी है दोपहर के दो बजे वे लोग हमारी बैठक में मेरे परिवार वालों के बीच बैठे थे स्वागत सत्कार का सिलसिला जारी था भाभी भाग, भाग भाग कर खाने पीने का सामान अंदर बाहर ले जा रही थी छोटू और पिंकी दौड़ दौड़ कर बाहर चल रही गतिविधियों का आंखों देखा हाल मुझे सुना रहे थे हल्की गुलाबी साड़ी, साड़ी बड़े मोतियों का सेट, सेट गुलाबी मैचिंग चूड़िया और, और चेहरे पर ढेर सारी सौम्यता का मेकअप लगाए मैं भीतर वाले, वाले कमरे, कमरे में बैठी थी पर हर बार की तरह निराश भयभीत नहीं बल्कि आज खुद को आजाद महसूस कर रही थी अंततः आज मुझे अनचाहे इल्जाम से आजादी मिलने वाली थी आजादी उस परायेपन ऐसी भी जो मुझे मेरे ही घर में मेरे ही लोगों द्वारा हर रोज परोसा जा रहा था आज यू महसूस हो रहा था मानो कोई मुझे पूर्णतः अपनाने जा रहा है मैंने चाय की ट्रे हाथ में उठाई और मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया एक औपचारिक नमस्ते के बाद दो पल को हमारी नजरें मिली और फिर झुक गई, गई। ये मेरी ओर से हाँ का पहला संकेत था आखिरकार एक परिवार ने पूरे मन और इच्छा से मुझे अपना लिया था मैं उनकी पसंदीदा दो चीनी चम्मच वाली चाय तैयार करने लगी अभी आप सुन रहे थे विभा खरी की कहानी मेरे जाने का जश्न वाचक स्वर भारती परिम